कुमार जी जी से प्रार्थना है, वृंदावन एक एक सुंदर जोरी, पद और ठाकुर की सेवा में समर्पित करें, तब तक पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी पधार जाएंगे और उनके पधारते ही व्यास पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ हम लोग कथा के क्रम में प्रवेश करेंगे के की बिहारी लाल जय श्री राधा गुल बिहारी भगवान की श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की ही कहा है को कवि वर्णन भगवान श्री कृष्ण कल्प गुरु दत्तात्रेय और कामधेनु की साधना का पावन स्थान है जो सावित्री बनास और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है यहां मारवाड़ काठियावाड़ और थापर केर के गोपालन की संस्कृतियों का अनोखा संगम देखने को मिलता है वो तो माता की सेवा को लेकर के जो अनुष्ठान जो आंदोलन जो क्रांति तो रही है श्रद्धे पूज्य दत्ता जी महाराज जी के निश्रा में उनके सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से यह धरती पर एक अलौकिक काम है ईश्वरीय काम है श्री गोधाम महातीर्थ के संस्थापक एवं संरक्षक परम पूज्य स्वामी दत्त जी नौ वर्ष तक हिमालय में तप करने के बाद सन 1992 में उन्नीस प्रेरणा से चातुर्मास के लिए पथमेड़ा की पावन भूमि पर पधारे चातुर्मास समाप्त होने के बाद स्वामी दत्त जी ने समाज जागरण का कार्य किया और लोगों को सनमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी उन्होंने योग शिविरों और गोरक्षा अभियान के माध्यम से गो सेवा की महत्ता और प्रासंगिकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया केर और जाल के वनों की छांव में में बसी पतमेड़ा की गौशालाएं 600 एकड़ के क्षेत्र फैली है। यहां की भूमि में गोसेवा और गो भक्ति की अनुभूति होती है यहाँ का वातावरण बहुत पवित्र है इसमें एक अलौकिक प्रकार का स्पंदन है और ये यहाँ पर जाल की जो वृक्ष है जिनको परम श्रद्धे पूजे स्वामी दत्त सरणान जी महाराज जिनको ऋषि कहते हैं कि इन गायों की रक्षा करते हैं धूप से सर्दी से गर्मी से वर्षात से और इस विशाल जंगल के बीच चिड़ियों की चेचहाट के बीच अलग अलग पक्षियों के कलरों के बीच यहां गोमाता सेवा करके बड़ा आनंद में समय समय पर संतों का आगमन होता रहता है यहां के ज्ञान, भक्ति और योग शिविरों में भाग लेने के लिए लाखों लोग देश विदेश से आते हैं और बड़े बड़े संतों और ज्ञानी जनों का मार्गदर्शन पाते हैं पथमेड़ा की भूमि एक तपोभूमि होने के साथ साथ एक अत्यंत रमणीय स्थान भी है जिसको देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा में जारी गोसेवा अभियान को नौ चरणों में लागू किया गया है गो संरक्षण गोपालन गोसंवर्धन पंच गव्य परिष्करण एवं विनियोग केचुआ खाद्य स्वावलंबन सत्य वृष्टि यज्ञ स्वाध्याय एवं सत्साहित्य। ये गोसेवा अभियान पूरी तरह से एक भावपूर्ण रचनात्मक आंदोलन है जो पूरे देश और दुनिया को प्रेरणा दे रहा है श्री गोधा महापी तो संत की तो बात छोड़ दो गो की नई चेतना का संचार हुआ 5000 नई गौशालाओं की स्थापना की गई गौमूत्र का पेटेंट करने की पहल श्री गोधाम महातीर्थ की प्रेरणा। जो कि मुख्य गोशाला है, है। राजस्थान में फैली हुई इन तमाम गौशालाओं के चाहे वो चारा हो चाहे दवाइयाँ हो चाहे गोम के रखरखाव और सेवा सु की बात हो तमाम प्रबंध गोधाम पथमेड़ा से होता है परम श्रद्धे स्वामी दत्त शरणानंद जी की पहल से शुरू हुआ ये गो सेवा का अनुष्ठान आज लाखों गायों की सेवा और गो रक्षा का महाअभियान बन गया है गाय प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे उपयोगी जीव है यह पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त कर देती है और भूमि को उपजाऊ बनाती है आज गाय के महत्व को विज्ञान और चिकित्सा जगत ने शोध कार्यो के बाद पूरी तरह से मान लिया है गाय जितना उपयोगी और कल्याणकारी जीव इस दुनिया में कोई नहीं है आयुर्वेद में गाय के उत्पादों से बनी पंचगव्य और पर आधारित औषधियों का विशेष महत्व है। यह भारत में आदिकाल से प्रचलित हैं। पश्चिमी शोधकर्ताओं ने गौमूत्र पर व्यापक शोध कार्य किया और इस बात को माना कि गौमूत्र में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले कारक और कैंसर रोधी यौगिक है हाल ही में अमेरिका में गोमूत्र को औषधि के रूप में पेटेंट किया गया है कैंसर एड्स और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में गोमूत्र अत्यंत लाभदायक है। गाय का गोबर स्वास्थ्य कृषि और ऊर्जा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है ये एक जैविक खाद होने के साथ साथ वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत भी है गोबर से बना के खाद भूमि को उपजाऊ और फसल को पोषक बनाता है पथमेडा में 10 टन केचवा खाद प्रतिदिन बनाया जाता है और यहां 100 टन केचवा खाद बनाने की क्षमता है। श्री गोधा महातीर्थ पथमेडा के गौशाला गौसेवा के प्रति लोगों के दिलों में समर्पण का भाव जगाती हैं। स्वामी दत्त शरणानंद जी ने यहां भक्ति योग और कर्म योग को विज्ञान से जोड़कर गौसेवा को एक नया आयाम दिया है यहां गो संरक्षण का कार्य पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है गायों को न केवल कसाईयों से बचाया जाता है बल्कि उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी की जाती है गो संरक्षण और गोपालन का कार्य करने के लिए यहां 2000 से भी ज्यादा गोसेवक हैं। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा ने बाढ़ सूखे और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान गौ सेवा के कार्य में उल्लेखनीय योगदान दिया है राजस्थान में भीषण अकाल के दौरान गोपाल को ने गोवंश को उपेक्षित छोड़ दिया था गाय भूखी प्यासी गांव-गांव और नगर नगर निराशित भटकने लगी इस भीषण स्थिति में गायों को प्लास्टिक और कचरा खाने के लिए मजबूर होना पड़ा स्वामी दत्त शरणानंद जी ने ईश्वरीय प्रेरणा से लाखों अकाल पीड़ित और उपेक्षित गायों को आश्रय देकर श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा को बहुत बड़े पुण्य का सहभागी बनाया श्री गोधाम महातीर्थ में गोसेवा का सबसे संवेदनशील विभाग है धनवंत्री ये पथमेड़ा की गोशालाओं का गो चिकित्सा विभाग है यहाँ बीमार गायों की देखभाल की जाती है बीमार विकलांग और नेत्रहीन गायों का दुख देखकर आंखें भर आती हैं। यहां एक हजार से भी ज्यादा बीमार गायों की सेवा की जा रही है इन बीमारियों से जूझती गायों की असहाय दशा को देखकर मन करुणा से भर जाता है यहां डॉक्टरों और गोसेवकों की टीम उनका इलाज करती है विकलांग गायों की लाचार अवस्था देखी नहीं जाती इन बीमार गायों को आवश्यकता है सेवा सही इलाज और सहानुभूति की जो कार्य धनवंतरी विभाग में गोसेवक पूरे समर्पण और निस्वार्थ भाव से करते हैं यह है एक कैंसर से पीड़ित गाय ऐसी कई गायों को कैंसर विभाग में रखा गया है बहुत ही करुण होती है नेत्रहीन गायों की स्थिति वो दूसरे पर निर्भर होती है और उनकी देखभाल में विशेष ध्यान देना पड़ता है। गायों को लाने के लिए धनवंतरी में विशेष गोचिकित्सा वाहन है जो दूर दराज के इलाकों से बीमार गायों को धनवंतरी लेकर आता है विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज करती है और दवाएं देती है यहाँ गायों के उपचार के लिए डॉक्टरों और कार्यकर्ताओं के साथ सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं गोपालन ये गोसेवा का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है पतमेड़ा में गोपालन की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है यहाँ गायों को पोषक आहार और दवाइया दी जाती है a hey. पूज्य गोलोक धाम वाले महाराज जी पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी का पूजन करेंगे और हम सभी भक्तों की ओर से भाव पुष्प महाराज जी के चरणों में समर्पित करेंगे पूज्य गोलोक धाम वाले महाराज जी पूज्य रमन वाले महाराज जी हम सबको आशीर्वचन प्रदान करेंगे पूज्य रमन वाले कृष्णा वासुदेवाय हर ये शा श्री गोविंद नमो नम ठाकोर हम रे नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान को पूर्ण काम आपकाम आत्माराम परम निष्काम आदि शब्दों से ये महापुरुष द्योतित करते हैं सब एक से एक अद्भुत महापुरुष हैं सरस्वती इनकी वाणी पर विद्यमान है इन लोगों के सम्मुख बोलने के दृष्टता करना अपराधवत प्रतीत होता है किंतु आज्ञा समन सुब सेवा इस प्रमाण से महापुरुषों के निर्देश पालन के निमित्त प्रसंगानुकूल केवल दो चार शब्द पुष्प के रूप में समर्पित है भगवान हमारे इष्ट हैं कि गौ माता हमारी इष्ट हैं इस विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं अगर भगवान हमारे इष्ट हैं तो गौ माता तो हमारी इष्ट हो ही जाएगी और अगर गौ माता हमारी इष्ट हैं तो भगवान कहाँ जाएंगे वो तो फिर गोपाल हैं गोपाल तो फिर रहेंगे ही गौ माता के साथ इसलिए मैं कोई भेद न मानो वेद भी प्रमाण है तस्मिन तजने भेदा, भावात जन शब्द से केवल व्यक्ति ही न ले जीव ले लें जीवार्थक जन शब्द स्वीकार कर ले तो व्याख्या हो जाती है तो हमारे इष्टरमण बिहारी हैं अवध बिहारी हैं गौ माता हैं और भक्ति का नाम है भजनम भजन का तात्पर्य है अपनी समग्र इंद्रियों से अपने इष्ट का सेवन भजन का तात्पर्य कई लोग केवल माला फेरने से ले लेते हैं वो भी अलीक नहीं है अप्रमाण नहीं है लेकिन भजनम का तात्पर्य सेवनम सेवा कर सेवा की भी जाती है सेवा स्वीकार भी की जाती है दोनों का नाम भक्ति है भगवान से बढ़ के हमारा सेवक तो अभी और कोई दूसरा मिला नहीं और कोई प्रमाण न मिले तो हम तो हई हाँ हैं प्रमाण कि जैसी बढ़िया हमारी ठाकुर जी सेवा करते होते कोई नहीं कर पाता बहुत बढ़िया कह रहा रमण बिहारी उनकी सेवा स्वीकार करना भी इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा हूं हम लोगों का चलना फिरना उठना बैठना देखना जो कुछ भी है ये रमण बिहारी की सेवा से ही हो रहा है उनकी सामर्थ्य से ही हो रहा है उमादार योषित की नाई सबई नचावत राम गोसाई उनकी सामर्थ से सूर्य चंद्र इत्यादि चलते हैं वायु उनके आदेश से ही बहती है ये सब वेद प्रमाण है तो हम लोग जो भी चेष्टा कर रहे हैं उनकी सामर्थ से कर रहे हैं इसलिए भगवान से बड़ा सेवक कोई नहीं लेकिन इसलिए हम लोगों को भी अपनी समस्त इंद्रियों से क्योंकि शरीर तो माध्यम है इंद्रिया ही हेतु तो अपनी इंद्रियों से भगवान का सेवन करना यह गोपीत्व का लक्षण है गोप भाव गोपी भाव अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान का सेवन करना आस्वादन करना नेत्रों से आस्वादन करना करणाम के रूप में आस्वादन करना नाना प्रकार के अन्य कैंकर्य के द्वारा हाथ और पैर इनका सदुपयोग करना मन के द्वारा चिंतन करना वाणी के द्वारा गुणानुवाद करना समस्त इंद्रियों के द्वारा अपने इष्ट की सेवन का नाम ही भक्त उन्हीं परिभाषा में आनुषंगिक रूप से कहा गया है जो अपने इष्ट का इष्ट हो वो हमारा परम इष्ट होना चाहिए जिसको हमारा प्रियतम चाहे वो प्रियतमोत्तम हमारा होना चाहिए रमन बिहारी हमारे परम प्रिय हैं परम अभिष्ट हैं जो उनको प्रिय लगे उसका अनुष्ठान एक बार रमण बिहारी ये कैमुतिक न्याय है कृपा करके आप इसको अक्षरशा मत पकड़ ले कैमुथिक न्याय से कह रहा हूं कैमुथिक न्याय माने भले ही जैसे कहते ना भले ही सूर्य पश्चिम में उदय हो जाए लेकिन ये बात ऐसी नहीं है तो ये कैमुतिक न्याय है कि सूर्य कभी पश्चिम में उदय होने वाला है ही नहीं जब वो नहीं हो सकता है तो यह कैसे होगा इसको कैमुतिक न्याय कहते हैं केवल उत उसे कैमुतिक बना है तो कैमुतिक न्याय से कहा जा रहा है एक बार श्री कृष्ण की उपेक्षा हो जाए लेकिन जो उनके इष्ट हैं जो उनके अभीष्ट हैं उनकी सेवा में प्रमाद न हो उनकी सेवा में संलग्न हो तो कृष्ण की प्रसन्नता अपने आप प्राप्त हो जाती है श्री वल्लभाचार्य जी के आवास में चैतन्य महाप्रभु पधारे ठाकुर जी का अमनिया प्रस्तुत था चैतन्य महाप्रभु को कुछ शीघ्रता थी तो ठाकुर जी ने मल्लभाचार्य जी ने अपने सेवकों से कहा इस संतों को भोजन करा दो तो सेवक कहता अभी ठाकुर जी को भोग ना लगा कान में कहा कि अभी ठाकुर जी को भोग ना पता लग ठाकुर जी को तो ठाकुर कहते ठाकुर जी को भोग पीछे लग जाएगा पहले संत को भोजन कराओ ठाकुर जी ज्यादा पसंद माने ठाकुर जी का भोग पीछे लग जाएगा पहले संत का भोग लगा दो संत का भोग पाके रमन बिहारी ज्यादा प्रसन्न होंगे और ये प्रमाण है ये अपने इलाहाबाद के पास में जो जगह है यमुना उस पारे अरेल अरेल गांव की बात है अरेल गांव उस दिन ठाकुर जी इतने प्रेम से भोग आरोगे इतने प्रेम से भोग आरोगे वाह वाह वाह वाह ऐसे तो कऊ दिना शब्द को प्रसाद ना मिल दो आज शब्द को प्रसाद हमें मिलेगा तो इष्ट की सेवा से इष्ट के इष्ट की सेवा करना अधिक श्रेष्ठ और इसीलिए सावधान रहना चाहिए जिनसे श्री रमन बिहारी प्रसन्न होते हो जिनसे श्री अवध बिहारी प्रसन्न होते हो जिस चेष्टा से हमारे गुरु महाराज हमारे अधिक प्रसन्न होते हो उस सेवा में लगो तो गुरु महाराज की और तुम्हारे इष्ट की प्रसन्नता तुमको ब्याज सहित मिल जाएगी हमारे जीवन में कई घटनाएं ऐसी दृष्ट हुई हैं इसलिए मैं प्रमाण से कह रहा हूं तो भगवान को आप्त काम कहा गया है और आप्त काम के कई अर्थ हमारे मनुपीठ वाले महाराज तो व्याकरण के पंडित हैं और व्याकरणों के सामर्थ्य है वैसे शब्द को कावधेरु कहा गया है एक भी शब्द अगर सम्यक ज्ञात हो जाए तो संसार के समस्त इष्ट प्राप्त होते हैं ऐसा प्रमाण है और प्रत्येक शब्द से हर अर्थ प्राप्त किया जा सकता कामधेनु के तरह धातु नाम अनेक अर्थत्वा और इत्यादि इत्यादि बहुत से साधन हैं लेकिन सबसे बड़ी चीज है किसी महापुरुष ने जो व्याख्या दे दी वो व्याख्या परम प्रमाण मानी जाती है और इसीलिए जिस प्रसंग की मैं चर्चा कर रहा हूं वहां पर प्रमाण के लिए कहा गया महत्शब्द इसमें प्रमाण है तो महत्शब्द प्रमाण है इसमें श्री शांडिल्य जी हमारे लाला के गुरु हैं पूरे वंश के गुरु हैं ये जैसे द्वे बापन वारो है ना वैसे ही द्वे गुरु वालों भी है द्वे गुरु का बहुत से गुरु तो, लेकिन दो तो हैं हाँ ही है पक्के जब नंद जब गोकुल में रहे नंदगांव में रहे तब इनके गुरु शांडिल जी, और जब मथुरा में रहे उनके गुरु जी गर्गाचार्य शांतिपनी उनके विद्यागुरु हैं वो विद्यागुरु हैं लेकिन गुरु जो है वंश गुरु वंश गुरुभ्यो न तो वंश गुरुभ्यो में ये दोनों आते हैं शांडिल्य और गर्गाचार्य वैसे तो और भी कई जगह उनने सीखी है चोरी की विद्या भी उनने सीखी है बंसी बजाना सीखो है <laughs> चिल्ला पर करके तो ऐसे तो कई वो तो गुरु महाराज गुरु तो एक एक अक्षर अक्षरदाता गुरु ये अपने आप प्रमाण है जिसने एक अक्षर भी प्रदान कर दिया है वो गुरु है और उसकी सेवा अगर गुरुवत न की जाए तो प्रत्यवाय होता है एक अक्षर दाता गुरु ऐसा प्रमाण है। तो शांडिल्य जी गुरु हैं और शांडिल्य जी ने भगवान के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ और श्री परीक्षित जी के सामने ये ऐसा संतों से हमने सुना है कि वज्रनाभ भगवान के प्रपौत्र तो हैं बिंदु परंपरा से लेकिन ऐसा हमने संतों से सुना है कि ये भगवान के चरण चिन्ह में जो वज्र चिन्ह है उस वज्र के भी विग्रह अवतार है ऐसा है। वो भगवान के वज के श्री अंग में चरणों में जो वज्र का चिन्ह है उसके अवतार है तो भगवान के अत्यंत अभीष्ट हैं और आज जो व्रज का दर्शन हो रहा है शांडिल्य गुरु जी महाराज के अनुग्रह से श्री उद्धव जी की कृपा से और श्री वज्रनाथ जी के परिश्रम से आज हमको ब्रज का प्रमाण है और कोई प्रमाण ब्रज के लिए है ही नहीं लोप हो गया उनके सामने की घटना है बस यही दो शब्द कहकर हम अपनी वाणी को संकोच करना चाहते हैं आ, भगवान का नाम है आप आप्तकाम आत्माराम और आप्तकाम की दोनों की व्याख्या आई लेकिन आत्माराम की चर्चा भी नहीं अनुकूल तो श्री सांडिल्य जी कहते हैं काम के तात्पर्य होता है अभिष्ट अभिष्ट माने हमारी चेष्टा के द्वारा जो मुख्य रूप से प्राप्तव्य हो उसे इष्ट या अभिष्ट कहते हैं हमारे वैयाकरण विराज रहे हैं और ये भी सब सबकाशी के कर्म की हमारे कर्म का लक्षण है कर्तु ईसी तम कर्म जो ईप्सितम हो उसको कर्म कहते हैं तो भगवान के ईप्सितम क्या है अभीष्टतम क्या हैं, उनको श्री सांडिल्य जी ने काम्य कहा या काम कहा है तो उन्होंने नाम गिना दिए हैं सीधे सीधे नाम गिनाए हैं ब्रज गोपीजन ब्रज ब्रजजन और सबसे बढ़कर के गौ माता ये गौ माता भगवान की काम है और उनके पास ये निरंतर रहते हैं वो आपता प्राप्त जो निरंतर गौ माता के समीप रहते हैं ये कहना गौ माता उनके समीप रहती हैं ये भी ठीक है लेकिन हमारा अभीष्ट तात्पर्य है जो निरंतर गौ माता के पास आप प्राप्त तो प्राप्त कर्म को प्राप्त होगा हम करता हैं तो हमको प्राप्त होगा इसलिए कृष्ण के निरंतर उनकी सेवा में रहते हैं इसलिए आप तकामत तो सिद्ध होता है तो ये प्रमाण है कि गौ माता भगवान की काम है और चूंकि वो निरंतर गौ माता के साथ रहते हैं इसलिए उनको आप कहा जाता है तो कृष्ण आप हैं, जो हमारे श्री कृष्ण को अभिष्ट है जो हमारे कृष्ण का इष्ट का अभिष्टतम है प्रियतम है काम्यतम है वो हमारे लिए भी अथच काम्यतम होना ही चाहिए भगवान में और गौ माता में कोई भेद है कृपा करके है। ये दृष्टि न लामे ये तो किसी बात को जोर देके कहना होता है तो इस तरह कहा जाता है तुम गौ की सेवा करो कृष्ण की सेवा हो जाएगी ये बात सही है एकदम सही है हम जब रमन रेती में गैया चराते थे तो ग्वारिया लोग तो कैसे रहते हैं तो किसी ग्वरिया से पूछो या हमसे पूछ लो हम लोगों को शौच विधान कुछ नहीं होता ग्वरियो का शौच विधान कुछ नहीं गौ माता की हवा उड़ के लग गई हम परम पवित्र हो गए नहाना धोना ये सब कोई <laughs> तो कहा से माला लेके बैठेगे कहा से पाठ पूजा करेगे सवेरे उठ करके पहले गोबर बटोरो और गोबर भटोर करके साफ करके और ये के बाद उनको चारा दो चारा दे करके उनको कर, और इसके बाद उनके खोलने का समय हो गया तो उनको खोलो और जंगल में ले जाओ चार पार बंसी भट बट, भटको साज परे घरे आओ यार लौट के फिर चारा पादी करो और फिर उनकी सेवा करो और रात्रि है गई न माला वाला कौन फेरता था आपको पता नहीं माला कैसे फेर लेकिन गुरु महाराज उसमें प्रभाड़ है बेटा तेरा निरंतर भजन हो रहा है ये गुरु महाराज के हमारे भजन तो और कोई मिले तो हम ही को प्रभाड़ो हम हमारा नहाना धोना सब बहुत बढ़िया ही होता वैसे तो बाबा जी बड़े तो नहा हो तो लेते ही थे लेकिन जिस विधि से संत लोग नहाते हैं कहीं ग्वार लोगों के लिए सब कोई विधा नहीं है क्योंकि वो निरंतर गौ के गोमय में गोरज में निरंतर अभिषिक्त होते रहते उनसे बढ़िया पवित्र कौनों का, का। इसीलिए कई लोग ग्वारियों की पूजा अलग से करते तो हम भगवान के इष्टतम के इस महान यज्ञ में आए हैं अब इसके पुरोधा तो गैया की सेवा कर रहे हैं या हमारी बिरादरी के सबसे बड़े गोपालक ग्वारिया हम तुम जाति पात के एक है कहा भाई अधिकितया तुम्हारे पास लाख दो लाख गैया हमारे पास हजार दो हजार गैया तो तुम बड़े हो गए बड़े तो तो लेकिन हम तो जाति पात के एक कहा भाई अदकी दु गैया तुम्हारे पास लाखों में गैया तो हमारे पास सैकड़ों हजार लेकिन हम तो जाति पात के एक है तो इसीलिए जाति पात के एक की तरफ से हुक्का पानी बंद हो जाता है हम सब बड़े थके हुए थे और कि लेकिन अब हमको हमारी बिरादरी की तरफ से हुक्म हुआ था कि आपको इस यज्ञ में आना है तो कर भी हमारे यहाँ यमदीया का स्नान और यमद्वितिया का पर्व ब्रजवासियों के लिए बहुत बड़ा होता है क्योंकि पुष्टि मार्ग के अनुसार भक्ति की आचार्य श्री यमुना महारानी ही है उन्होंने ही पुष्टि संप्रदाय चालू किया है वही मंत्र देती है वही गुरु है लक्ष्मी जी वहां है गुरु और यहाँ पर लक्ष्मी जी श्री यमुना जी बन के आई हैं तो ब्रजवासियों के लिए यमदूतिया बड़ा तो इस समय पैदल पैर रखने की जगह नहीं मिलती है लेकिन अब हमारे ग्वारिया बड़े ग्वारिया का हुक्म आया हमारे पास कि भैया तुम्हें तो बिरादरी में रहना है तो आ जाओ मैंने कहा भैया जरूर चलो तो वहाँ से पूज दत्त शरणारायण जी महाराज के आदेश का पालन करने की दृष्टि से और निश्चित ही महापुरुष की जो भी चेष्टा होती जगत के कल्याण के लिए होती है उनका यही हुआ कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है इतने बड़े महापुरुष जो वाणी के भी धनी हैं तपोधन भी हैं सेवा धनी भी हैं ऐसे महापुरुष के द्वारा और ऐसी मंगलमयी कथा रचना होगी इतना बड़ा गौपूजन होगा और ऐसे गोधाम वाले ही सीधे चले आ रहे यजमान बनके तो ठीक ही है भगवान से बड़ा और कोई यजमान सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया चेला भगवान ही है सबसे बढ़िया यजमान भगवान ही है हमारे कई संतों ने अब वो लंबी कथा हो जाएगी हमारे यहाँ और कोई यजमान नहीं मिला तो शंकर जी को वो सुना करके लोगों ने शंकर भगवान से ग्यारह रुपए चांदी की दक्षिणा हमारे जगदीश पंडित जी के पिताजी ने प्राप्त की हमारे यहाँ बैठे हुए तो भगवान से बढ़ करके कोई यजमान नहीं तो ऐसे विशिष्ट विशिष्ट यजमान इतने संत महापुरुष गौ माता और आप भक्त आए हैं अब ऐसे पवित्र अवसर का मैं लाभ न लो सकू वंचित रह जाऊं ये हमारे बिरादरी वाले को कैसे पसंद आएगा इसलिए आदेश दिया आना पड़ेगा हम जो, जो तो उनकी आज्ञा का पालन कर सका इसके लिए मैं अपने को धन्य मान रहा हूं मुझे मलूक पीठ वाले महाराज हम तो कहते हैं कि आ, क्या कह रहे तो कुछ कहते हैं नहीं बनता है हम लोगों को हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है इसका मूल्यांकन हम और आप नहीं कर पा रहे हैं तो इनके मुख से जो वाणी हमको सुनने को मिलती है बात है आ, बस वही किसने पूछा गंगा गहरी कि जमुना गहरी के रबारा जो था लेरा जालता वो जाने हमारे तो डूबने के लिए दोनों में पानी बहुत है तो कौन गहरा ये तो कह हमारे डूबने के लिए हमारे निम्जन के लिए दोनों पर्याप्त है दोनों महापुरुषों को वंदन करता हूँ सभी आगत महापुरुष जो एक से एक विशिष्ट हैं, उन समस्त महापुरुषों के चरणों में भी वंदन अभिनंदन करता हूं और ये दृश्य हमने शायद जीवन में पहली बार देखा हो कि गौ माता सवत्सा गौ सामने खड़ी हो करके और व्यास आसन के सामने और विराजमान होकर के, के कथा सुने और प्रेरित करें प्रेरित भी करें वहां से प्रेरणा भी देंगी तो ये दुर्लभ अवसर ये बहुतों को प्रेरणा प्रदान करेगा तो ऐसे म, गो में आप आए हम नंदगांव तो फिर हमारा ही गांव है उसके तो फिर हम हाई उसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं तो आप सब सुधीर जन जो यहाँ आए हो हमारे नंदगांव में तो आप सबका भी हम स्वागत करते हैं और आपके भाग्यों की बड़ाई करते हैं कि आप कैसे भगवान की कृपा से अपने पुरुषार्थ से आप आए इस बिहड़ में हमको तो सामर्थ लगता नहीं भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई जो आप यहाँ पहुँच पाए इसलिए आपके भी सौभाग्य का वर्णन करते हुए अपने इन वाक्य पुष्पांजलि को इन समस्त महापुरुषों के और गौ माता के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहता हूँ जय श्री श्री ब्रह्मचारी श्री ब्रजबिहारी शरण जी वे कुछ उद्बोधन इस प्रसंग पर कहेंगे जय तो सततमा राधि काकयुग् व्रत सुख यदतिह्यमूल विरल सुजनगम्यम सच्चिदाननंदम व्रजवलय विहारम निवृंदवनस्थ दौलिमंदारकरंदकुणा विघ् हर श्रीराधा कृष्ण पदाब वाचाकुभ्य कृपासींधुभ्य पति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम बुलशिश्रि गौमाता की जय कुछ के लिए आप साथ मिलकर के शिव भगवान नाम का आश्रय लेंगे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम राधे राधे राधे कृष्ण रादे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम शाम श्याम राधे राधे राधे कृष्ण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 जय गोपाल गो भक्त बचल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त बचल प्रभुन दया श्री स्वी माता की जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय सीकिंग द ब्लैसिंग्स और भगवान श्री राधा सर्वेश्वर in this most holy shri godham mahatirtha being given the opportunity to sit amongst the most holy goraj and sant charan renu this most holy place of pilgrimage godham the opportunity has been afforded for all of us to sit and enjoy shri garg samhita katha the explanations of bhagwan sri radha madhavs must illustrious leelas past times occurred to maharashi from gautham to shri muluk pithadeshwar wale maharaj ji sri akhannanan ji maharaj ji ke yahan ke maharaj ji adi samast all of the various illustrious saints and sages who are gathered here today led of course by our most wonderful ramana retti wale maharaj sri to each and every one of you here all of the devotees all of the god brothers and god sisters who have come from golok parikara from far away as far as canada u sa united kingdom other places across bharat varsha to each and every one of you here today jai jai shri radhe shyam jai go mata jai go pal as you have been hearing i've been speaking english and this is because shri satgurus dev ji maharaj ji ke aagya se kuch angrezi bhasha mein nivedan karne ka ye aagya prapt hui hai so i have to speak a little bit of english for you Sri Garg Samhita as pujya sri bramhandreti wale maharaj ji was explaining is an ocean of the leelas of the exploits of bhagwan sri radha krishna that were collated by acharyak sri gargamni sri garga acharya Shri Shri ji as maharaj ji was explaining is none other than bhagwan sri krishna's diksha guru shiksha guru vidya guru every sort of guru shri gargamani ji took that role when thakur ji went to mathura <clears throat> as devotees some of us wondered well there is shrimad bhagwat mahapurana bhagwan's leelas are there as well there is sri hri uh, vansh mahapurana we appendix to shri mahabharat bhagwan's leelas are there as well so why are we here now to listen to shri gargasameta Bhagwan's lila's are there as well. The most important thing to remember is that each of these samhitas, each of these collections of Bhagwan's lila's, they had a different purpose to achieve. Shrimad Bhagwat Mahapuran, as we all know, as we've listened to time and again from the wonderful narrations that have been provided by Shri Muluk Bij Thadi Shri Maharaj Ji. he has said time and time again that shri sukhdev ji had to tell the entire leelas of bhagwan to raja parikshit ji in only 7 days so in that time all those leelas which would send him into a mahasamadhi such as those most divine and most transcendental leelas of bhagwan shri radha madhav themselves including the wedding of bhagwan the marriage ceremony of bhagwan shri radha krishna shri sukhdev ji could not speak about that because as soon as he would mention it he would enter into samadhi into the bliss of li nitya lila smaran so how would he be able to explain the whole shrimad bhagavata mahaprana in 7 days gargaacharya ji had no such limitation he could spend the time to explain to each and every one of the readers and the audience that he would later delve into the mysteries of bhagavan shri radha krishna's leelas too every single detail that would delight the hearts of all bhagavan shri radhakrishna's devotees are contained in the shri mad gargya samhita as devotees of bhagavan shri krishna sometimes we get confused on the one hand we are told yes do bhajan do puja do seva do malas all of these things that we do as devotees of bhagavan and then we put gyan or knowledge on a lesser level one step down but as each and every one of these saints and each of the, uh, these mahapurushas who are in our midst and more importantly in whose cooling shade we sit under the terrible heat of our sins and our trans uh, transgressions each and every one of these sant mahapurushas they teach us by their own actions that it is important to know what we are doing bhagwan shinembarkar achary ji said दश श्लोक इन द लास्ट श्लोक उपास्य रूपम तदुपासकृपाफल भक्तिरसस्थता पर विरोधिप्तेर्या पंच साधु भी इफ वी एन डेवर टू बिकम सो हाई वी खुड अवर से जी देड टू नो एट लीस्ट फाइव बेसिक प्रिंसिपल upasya rupam the form of that which we worship the form of the, that person which we worship is none other than the form of thakur ji not only his form but his characteristics his personality his exploits everything we must understand tad upasakasya cha asau we should know the form of the person who worships him as maharaj ji was explaining jiva should be understood not to be limited to the human form but to be applied to every single species of life kripa phalam bhakti rasa stata param and virodhina these three extra forms we will explain later on but we should know that once we have knowledge of these five principles this is called artha panchaka gnyanam once we have knowledge of these five principles as our foundation only then will our bhakti be frivolous we can't say that we love thakur ji so much and then end up running straight into the garbhagriha of a mandir and giving thakur ji a little kiss on the cheek why would we do that that's not bhakti that is called selfishness first we should know what thakur ji likes and endeavor to do that aanukoolyasya sankalpam pratikoolyasya varjanam in the six limbs of sharanagati we hear of these six forms or six extensions of sharanagati the process of surrenderance to bhagavan anukul yasya sankalpa pratikul yasya vajanam rakshasya iti vishwasa goptritve varnam tatha atmanikshepa karpanyam shad vina sharanagati we should endeavor to do that which is pleasing to the lord anukul yasya sankalpa whose anukulya bhagavan's anukulya we should not think of what is pleasing to us oh never mind today is ekadashi so we'll cook a nice big section of food and eat it because bhagavataji doesn't mind so long as it doesn't have any rice in it we're okay no no no no bhagavataji loves those devotees who follow ekadashi according to the rules why because he himself established the rules bhagavataji loves those devotees who worships his ishtadev and on go past me we will see that thakur ji himself did the puja and archana to gaumata so who are we as his devotees to forget the importance of gaumata in worship and in devotion to thakur ji how are we good devotees if we sit in our cars which have leather seats how are we good devotees if in our homes we spend thousands and thousands of rupees on buying the latest leather fashion the latest leather seats we cannot be called good devotees if we do so ha huh. if by force we have to sit on these things due to public transportation due to aer aeroplanes and the like then we as devotees should be able to offset how by doing gop seva if there is any place on this planet that serves as the nexus of gop seva all we have to do is to look once to the bathmeda godham and see under the leadership of swami shri dattasharnanandji maharaj exactly how to serve gomata in the same bhavana in the same feeling that bhagaviji would have served gomata is the same thing that happens here in godham pathmeda <clears throat> in closing shrimad bhagwat mahapurana itself says nivritta tarshay upagiyamana bhavaushadat strotra manobhiramat का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत गुण अनुवादात कुमान श्रीमद्भागवत महापुराण पशु घनात्मद महापुराणुल श्लोक वे वी आर हेयरिंग द रीजंस व्हाई वी शुड लिसन टू कथा मोस्ट ऑफ यू हियर बोथ हेयर फिजिकली एंड थ्रू द मीडियम ऑफ संस्कार टीवी लिसन टू श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ऑन अ रेगुलर बेसिस बट देर आर वेरी फ्यू ऑपॉर्चुनिटीज इन दिस कलयुग to listen to shrimad bhagavata mahapurana from nivritta tarshair upagiyamana those people who are free from trishna from any sorts of material desires shrimalukpithadeshwar maharaj ji is that sort of person who is reflected by this first qualification in this verse nivritta tarshair upagiyamana after this it says bhavavshadhat this kathas this listening to the kathas of bhagavan is the remedy for all of our ailments all of our suffering in this kaliyug whether we are unhappy at home whether we are unhappy at work whether we are just unhappy with ourselves if once only we endeavor to listen to even a sentence of the kathas explained by such realized souls such tapasvis as shri balukpita dheshwar mahale maharaj ji and all the other sants that are assembled on this most holy manch on this most holy stage then i am sure in our lives that sadness will turn into happiness indeed that frown will turn around into a smile which type of people will not listen to this katha का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत व्हाट टाइप ऑफ पर्सन नॉट विसन टू दिस कथा पशु ना पशु इफ यू लुक बैक टू द दशुपत डिस्कशन दैट इज देल्ड इन ब्रह्म सूत्र इन द विरोधी अध्याय देन वी हेयर दिज पाशुपत यूज टू एक्सिस्ट वन ऑफ द थिंग्स इज वेरी एप्लीकेबल टू डे दिस सोल इज कॉल पशु दिस इज and there is a system the person who desires to destroy himself is called pashugna but the person who destroys the lives of any animals especially the life of go mata if they even raise their hand to shri go mata they are pashugna of the highest order and that person will never ever understand the glories of bhagavan shri radha krishna the glories of listening to shri hari katha the glories of serving the sadhu serving the saints they will never understand the glories of serving shri gowmata we are very very blessed to be born in a land where gowmata is our ish devi may gowmata bless us all and may we enjoy the nine days of katha that follow of shri gargya samhita बोलिये शिश्र भी गौ माता की जय पूज्य धाम वाले महाराज जी पूज्य पीठ वाले महाराज जी को कथा है तो। राधास्विण कलात्मा निकुंजस्थ सदा भजे नमस् भगवते कृष्णाया कुठ मेध से राधाधरसुधा सिंधौ नमो नित्यहारणे गोविंदम गोकुलांदम गोपाल गोपवल्लभम राधिका सहित बंदे श्रीगोलोक मूक कौतिल पंगु लंगयती गिरी यम बंदे परमाधव सुदर्शन महाज्वालाकोटिूर्यशम प्रभा अज्ञानतिरांधा विष्णोर्माग प्रदर्शय श्रीकृष्ण प्रदर्शय वाछाकुभ्यंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम उलंग सिंधु सलिल सलील यशोकवनी जनकात्मजाया आदायते ते नदा लंका नमा तम Krishna Govinda Govinda Govinda Krishna Govinda Govinda Govinda Krishna Govinda Govinda Govinda माधवा, माधवा। कृष्ण माधव माधव माध विष्ण माधव माधव कृष्ण माधव माधव माधव कृष्ण माधव माधव माधव कृष्ण श्री राम श्री ram sri ram krishna sri ram sri ram sri ram krishna sri ram sri ram sri ram krishna sri ram sri ram sri ram krishna sri syam sri syam sri syam krishna namaste sham sham krishna shri hari shri hari shri hari krishna shri hari shri hari shri hari krishna shri radha shri radha shri radha krishna shri कृष्ण श्री राधा श्री राधा श्री राधा कृष्ण श्री राधा श्री राधा श्री राष्ण गौ मत गौ मत गौ मता कृष्णा श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण निम् मार्ग निम् कृष्ण वर्ण <laughs> वर्ण Krishna shri pran shri pran shri pran Krishna shri pran shri pran shri pran Krishna shri pran shri pran shri pran Krishna Govinda Govinda go krishna gokul ke gokul ke bolo krishna gokul ke gokul uh. ke bolo krishna gokul ke gokul ke bolo krishna shri guru shri guru shri guru krishna shri guru Shankar, Shankar, Shankar, Krishna. Shankar, Shankar, Shankar. Krishna, Shankar, Shankar, Shankar, Krishna. Shankar, Shankar, Shankar. Krishna, Sri, Durga, Sri, Durga, Sri. ष्ण श्री प्राण श्री प्राण गल भजे श्रीमन मुकुंदं प्रणता श्रीमन मुकुंदरति प्राणाधार प्राणेश्वर इष्ट देव श्री राधा गोलक बिहारी प्रभु के चरणों में अहर प्रणाम करते हुए सुदर्शन चक्रावतार जगदगुरु भगवान श्री निबार्काचार्य एवं जगदगुरु भगवान श्री शंकराचार्य जगदगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य माधवाचार्य श्री वल्लभाचार्य समस्त आचार्य गुरुजनों को रसिक सिद्ध संतों को परम श्रद्धेय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान हमारे वैष्णव कुलभूषण हमारे सभी संप्रदायों के स्तुत्य मलुकठ पीठ, पीठाधीश्वर महाराज एवं गो वत्सल गौ माता के कृपा पात्र और गौ माता के सुपुत्र भारत के सुपुत्र श्रद्धेय स्वामी श्री दत्त श्रेणानंद जी महाराज एवं परम तपस्वी संत रत्न हम सबके स्तुत्य परम श्रद्धेय गोकुल रमड़ेती वाले महाराज जी एवं भागवत की जिन संत की कृपा से हिंदी टीका प्राप्त हैं गीता प्रेस गोरखपुर में जिन्होंने बहुत सेवा की और हमारे वैष्णव और सभी ग्रंथों के निष्णात परम श्रद्धेय स्वामी अखंडान जी महाराज के कृपा पात्र उनकी गद्दी में विराजमान हमारे परम आत्मीय परम श्रद्धेय परम विद्वान स्वामी श्रवणानंद जी महाराज एवं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की निरंतर स्तुति करने वाले क्रियायोग के आचार्य स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज एवं मंच पर विराजमान सभी संगीतज्ञ विध्वजन एवं सभी संत समूह, जो नीचे ही बैठ करके हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी गौ माता के सभी भक्तजन मातृशक्तियों गोलोक परिकर के सभी भक्त समुदाय जिनके पूर्वज भारतवर्ष में ही थे तिवारी ब्राह्मण में उत्पन्न और चार पीढ़ियों से जो भारतवर्ष से दूर रह करके अपनी संस्कृति की रक्षा में संलग्न हुए उनके वंशज और अब वैष्णव कुलभूषण ब्रजबिहारी सरन जी और गौ माता के लिए जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व समर्पित किया है ऐसे गोवत्स बाल व्यास राधा कृष्ण जी सभी स्तुत्य महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करते हुए मंच से आप सभी का साधुवाद और मैं प्रणाम करता हूं संतजन और मातृशक्तियों नंद ग्राम के दर्शन परम श्रद्धे रमडेती वाले महाराज जी हमको लेकर के आए ये जगह मैंने नहीं देखी थी मुलुक बीट वाले महाराज जी कह लगे महाराज जी बहुत सुंदर जगह है पथमेड़ा दर्शन किए थे ये जगह अद्भुत है आपको चलना है संतों की आज्ञा गुरुजनों की आज्ञा सिरोधार्य ये हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री बिहार जी बगीचा के महाराज जी जो स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज स्वामी प्रभुदत्त जी ब्रह्मचार्य जी महाराज नरवर में जीवनदत्त दत्त जी महाराज के वहां पर महाराज जी अध्ययन किए वो सब संत महाराज जी के सहपाठी थे ऐसे स्वनाम धन्य महाराज जी की आज्ञा हुआ करती थी कोई भी वृद्ध दिखे उनको आदर दो और जब से परम श्रद्धे हमारे गुरु जी महाराज ठाकुर जी के पास इस शरीर के द्वारा चले गए तो मैं कभी कभी वैसे ही स्वेत दाढ़ी थोड़ी सी कुछ उपासना की धर्मसंघ की पद्धति से महाराज जी उपासक थे स्वामी करपाद्री जी के महाराज विचारों से गौहत्या आंदोलन में महाराज श्री दिल्ली में भी गए उन विचारों से सहमत थे तो ऐसी ही झलक रमणीति वाले महाराज जी के दाढ़ी से और आकृति से मैं अनुभव करता हूं रमणती महाराज महाराज जी का एक स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है बहुत महाराज जी के साथ आज सात पाठ बैठने वाले महापुरुष लोग उनकी बहुत स्तुति और स्तुति है हम उन तो अकिंचन हैं पर मेरे को याद है मलुकपीठ वाले महाराज जी और हम एक ही कंपार्टमेंट में आए और जब यहां आकर के इस दृश्य को देखा अकेले बैठकर के जब हमने गोपाल मंत्र का जाप किया धर्माचार्य निवास में आकर के अपने ठाकुर जी को तुलसी दल अर्पित किए यहीं के तुलसी दल नेत्र में जल भराया धन्य है ऐसे संत को जो एक संत ने पथमेड़ा नंदग्राम और इस प्रकार के कितने गौशालाओं के साथ और जब गौ के लिए चारे की बात आती है जब भी गौ की हत्या की बात आती है आज सुबह भी हम लोग भ्रमण कर रहे थे महाराज श्री दत्त्यान जी महाराज के नेत्रों में अशु आ जाते हैं ऐसी भक्ति, ऐसी निष्ठा, हम संत लोग बोल लेते हैं भक्तों को प्रेरणा देकर के मां नर्मदा की परिक्रमा में यह संकल्प बना यात्रा में विलंब करने का श्रेय खूब स्नान करते थे नर्मदा जी में मुलुकपीठ वाले महाराज जी हम गोरेलाल वाले महाराज जी और परम श्रद्धे यहां के श्री दत्सारायण जी महाराज हम लोग हाथ पकड़ के एक सौ आठ एक सौ आठ गोता लगाते थे जितने संत गए थे वो सब कष्ट बताते रहते थे ये बाबाजी समय पर कहीं पहुंचते नहीं रात भर चलाते हैं प्रभु के प्रेम में इतना आनंद आया उन 11 दिनों में नवरात्रि हुई रामनवमी का स्नान हुआ रामनवमी बीच में ही आई हम लोगों ने भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी वही साथ मनाया और स्नान करते करते चर्चावश महाराज जी को मैंने कहा महाराज गोलोकधाम दिल्ली में गर्ग संगीता की चर्चा आपके मुखार से होनी है क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में हमारे ही गुरुस्थान की परंपरा का स्थान गोपाल बाग वहां पर रखा गया वहां पर रमणीति वाले महाराज जी भी आए उद्घाटन भाषण के लिए उस समय संकल्प था कि नियम से श्रवण करें पर महाराज जी की अस्वस्थता, वो गर्ग संहिता की कथा हो न पाई ढंग से हो नहीं पाई हुई तो सही पर दो तीन व्यास बदले हमारे अशोक शास्त्री जी थे वो भी रुगण हो गए फिर उसके पश्चात हमारे एक और जयदेव क्षोत्रिय जी वो आए उन्होंने पूर्ण किया पर संत और विरक्त के बुखार बिंद से जो भगवत चर्चा सुनने का आनंद है प्रभु के प्रेमियों मैं मंच पर बैठकर के क्षमा प्रार्थी हूं पर जो वैराग्यवान की कथा है जो क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की व्याख्या करने वाले वेदांत और भक्ति का समन्वय करने वाले संतों के मुखारविंद से जो हरि चर्चा का आनंद है प्रभु के प्रेमियों ये तो मलुकपीठ वाले महाराज जी ही दे सकते हैं इसलिए वो चर्चा हुई गोता लगाते लगाते कहा कि महाराज जी अब तो इस बार गर्ग संगीता गौ माता का गो नवरात्रि आ रही है मलुकपीठ वाले महाराज जी और यहां नंदगा के इस प्रकल्प के अध्यक्ष कहें इस गौ माता के गौवत्सल स्वामी जी कहें इन दोनों महात्माओं ने हाथ पकड़ करके मेरे को बाध्य किया क्या कि बहुत भ्रमण करते रहते हैं यही पर गर्ग संगीता की कथा हो और गोलोक परिवार की तरफ से आयोजन हो अब आयोजन तो महाराज बहुत विशाल है हम तो एकदम अकिचन दासानुदासो भवितासमी भूया हम तो दासों के दास हैं शरणों के शरण हैं। भक्तों को मैंने कुछ प्रेरणा की कुछ भक्त ऐसे अस्वस्थ हुए हमारे कलकत्ते में एक भक्त उनको हार्ट की स्थिति हुई वो नहीं आ पाए गोमाता उनको स्वस्थता प्रदान करें पोदार परिवार स्कॉटलैंड का बहुत समृद्ध परिवार है और श्रवण पोदार योगा में भी बहुत अच्छे हैं उनकी इच्छा थी कि मैं संतों के दर्शन भी करूं सुबह योगा कराऊं उनकी भी कुछ ऐसी स्थिति हुई वो ना आ पाए गुवाहाटी में कुछ भक्त थे हालांकि उनके भक्त उनके परिवार सब आए हैं गोलोक परिवार गुवाहाटी आया है इस तरह से कुछ भक्त जो हमें बहुत उनसे हर प्रकार की सेवा की स्थिति थी वो नहीं आ पाए पर यहां पर सबसे बड़ी यजमान की स्थिति स्वयं उपास से उपासना उपासक स्वयं सुर गौमा सम्मुख है और हमारी बात को बड़े ध्यान से सुन रही हैं और गौ माता के मध्य में ही बैठे हुए उनके चरणों में गोवस् स्वामी जी महाराज भी श्रवण कर रहे हैं इस प्रकार से इस यज्ञ का इस गर्ग संगीता का अनुष्ठान मां नर्मदा की कृपा से नर्मदा मां के परिक्रमा में ही इसकी उत्पत्ति हुई गावो विश्व से माता सभी कहते हैं गौ विश्व की माता है यहां सभी जितने भी भक्त बैठे हैं वो सभी गोवत्स हैं गो भक्त हैं ग्रास में निकालने वाले हैं पर यह संकल्प करिए कार्तिक मास है दामोदर मास है भगवान शालिग्राम और तुलसी माता की उपासना का यह मास है हमारे भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास है कार्तिक मास जैसे मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं स्वयं श्री स्वामी दक्षिण नारायण जी महाराज कह रहे हैं अभी हम ग्वाले ग्वाले भ्राता भ्राता उन्हीं में से रमनीति वाले महाराज जी मैं भी छोटा सा आपका ही भ्राता हूं गोलोकधाम वृंदावन भी गोलोकधाम दिल्ली भी थोड़ी गाय है आपकी गाय बहुत विशाल है पर मेरे पास एक दो गौ हैं पर नियम है सुबह ब्रह्मचारियों को भी मैं कहता हूं गौ माता के दर्शन करने के पश्चात आप लोगों का दर्शन करूं गुण खिलाऊं ऐसा मेरा संकल्प रहता है इसलिए मैं भी आप लोगों के साथ हूं गोलोक परिवार सभी साथ है आप सभी भक्तों के साथ ही हम लोग हैं पर संकल्प लें इस गर्ग संहिता कथा के साथ गोलोक महिमा के साथ में कि गौ माता एक एक गौ माता यहां इतने जितने जो बैठे हैं जो गोलोक परिवार के भक्त हैं वो एक एक गौ माता यहां गोद लें, उनकी सेवा करें और उनके लिए हम तन से मन से धन से समर्पित होते हुए गर्ग संहिता की कथा सुनते हुए हम गौ माता के गोविंद के गुरु के शरणागत बने रहे इस यात्रा में इस वर्ष एक ही पूज्य गुरुदेव भगवान का संदेश रहा कि जब भी पाश्चात्य देशों में भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा हुई अभी दो महीने पहले एप्पल वैली में अमेरिका में भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा हुई वहां पर भी मैंने एक ही बात कही कि जगन्नाथ स्वामी नहीं न पथगामी भगवत हम सभी जगन्नाथ भगवान के कृपा पात्र हैं हमें जीवन में अच्छे संत और अच्छे ग्रंथ और अच्छे पंथ ये तीन चीज को हमें संभाल करके रखना है इसी से हमारे सनातन धर्म और गौ ब्राह्मण गुरु की रक्षा बनी रहेगी हम भटक गए सनातन धर्म की परंपरा से सनातन धर्म एक छत्र छाया है एक एम्ब्रेला है सारे विश्व के जितने भी पंथ हैं उन सब की मातृशक्ति सनातन धर्म है सनातन धर्म की परंपरा को ही अन्य अन्य धर्मों में भी दूसरे भाषा में दूसरे भाव में व्यक्त किया है मातृदेवोभव पितृदेवो भव आचार्य देवोभव कौन से ऐसे धर्म में नहीं है जो मां को आदर न किया जाए क्या क्रिश्चियनिटी में नहीं है क्या मुस्लिम रिलीजन में नहीं है क्या जैनिज्म में, में नहीं है क्या बुद्धिज्म में नहीं है सनातन धर्म ने कोई इन धर्मों से अलग बात नहीं कही पर सबसे पुरातन और सनातन धर्म ने सर्वे भवंत सुखिन का नारा दिया यूनिवर्सल प्रेयर चीटी से लेकर के हाथी पर्यंत की मंगल कामना किसी ने कहे तो सनातन धर्म की और यही सभी धर्म इन बातों को कहते इसलिए के प्रभु के प्रेमियों हम जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं स्मार शास्त्र प्रमाणम थे कार्य व्यवस्थित हो तो। शास्त्र और वेद की परंपरा के अनुसार माता पिता गुरु की बाणी बिना ही विचार किए शुभ जानी गोस्वामी जी ने कहा इसलिए हमें अपने पुरानी परंपरा के सदग्रंथ सदग्रंथ से अध्येता सत्संगी सदगुरुदेव के, के सदगुरुदेव के जो सुभाग्य है वो श्रवण करते हुए हमें अच्छे संत की शरणागत रह करके सनातन धर्म में चलना चाहिए यह सनातन धर्म का सबसे उत्तम पुरातन पंथ है और गीता भागवत रामायण हमारे वेद ये हमारे सदग्रंथ हैं इनका ही स्वाध्याय करना चाहिए और पंथ तो सनातन धर्म है ही सर्वोपरि सभी पंथों को सभी धर्मों को प्रणाम है परंतु अपनी मां तो अपनी मां ही होती है इसलिए प्रभु के प्रेमियों हमारे माता पिता दादा दादी नाना ना, ना, नानी जिस परंपरा में गए हैं उसी पर हमको चलना चाहिए और चल ही रहे आप लोग नया नौ दिन का और पुराना सौ दिन का इसलिए आज कई भ्रांतियां हो रही हैं जब भी नए नए कमेटियों के नए नए शहरों में मूर्ति प्रतिष्ठा होती है ठाकुर जी की मूर्ति के बराबर किसको रखा न जाए किसको न रखा जाए आप लोग जान रहे हैं कितना विवाद चल रहा है परंतु तो शास्त्र क्या कह रहा है हमारी पुरानी परंपरा क्या कर रही है हमारे पुराने सदगुरु लोग क्या कह रहे हैं हम नए नए पंथों में क्यों जाएं? हमारे माता पिता की सेवा हो ही जाए हम नए माता पिता क्यों पैदा करें बस यही आप लोगों के लिए संदेश है और संत गुरुजनों को प्रणाम करते हुए महाराज जी के बीच में और आप लोगों के बीच में मैं बहुत अधिक बोल गया अब भगवान श्री कृष्ण के गुरुओं की गणना रामनीति वाले महाराज जी ने की नाम रखने वाले कुल गुरु श्री शांडिल्य ऋषि विद्यागुरु एजुकेशन गुरु श्री शांतिपणी जी महाराज जब भी जाते हैं उज्जैन शांतिपणि में वहां जाकर के बैठो ऐसा वाइब्रेशन आता है ऐसे आनंद की अनुभूति होती है कि जैसे ठाकुर जी अभी अभी पढ़ करके यहां से पधारे हो स्थान का स्थान हम प्रधान हम न बलब प्रधान स्थान का वाइब्रेशन आपके घर में ही ठाकुर द्वारा है गुरुद्वारा है मंदिर है वहां बैठकर के जो उपासना हो सकती है वो स्नान घर में नहीं हो सकती अपने सैन्य स्थली में नहीं हो सकती ठाकुर जी का मंदिर उपासना इसलिए स्थान का वाइब्रेशन स्थान की शक्ति सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं अपनी अनुभूति होती है इसलिए प्रभु के प्रेमियों गौ माता प्रातः काल परिक्रमा कर रहे थे महाराज जी के साथ हमारे साथ मदन बाबा थे और संत लोग थे बहुत चर्चा हास प्रयास की हुई अंतिम में प्रेरणा हुई गौ माता की तरफ से हास प्रयास की चर्चा हो गई अब संकीर्तन करो संकीर्तन करते हुए इस भूमि का इस गौ माता के निवास स्थान का नंदक ग्राम का इतना आनंद आया और आप लोग भी इतना आनंद लेंगे प्रातःकाल हमारे बाल व्यास जी ने जो नाम संकीर्तन की परिक्रमा है लोग झूम रहे थे और आज हमसे भी रहा नहीं गया महाराज जी को भी पकड़ा सर्वनानंद जी महाराज को भी लिया हमने कहा थोड़ा सा नाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु की उपासना करें दो मिनट ब्रजवा ब्रज वाली बात थोड़ा महाराज जी ने भी ठुमका लगाया हम लोगों ने भी आनंद लिया कहने का है कि रसो भी सा रस क्या है यही भक्ति रस सर्वोपरि है ए, इसी बात के साथ आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए महाराज श्री को प्रणाम करते हुए गौ माता को प्रणाम करते हुए इष्टदेव देव गुरु गोविंद भगवान एवं श्री राधा गोलक बिहारी प्रभु को प्रणाम करते हुए आप सभी भक्त संत जनों को प्रणाम करते हुए अपने बाक पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि आइए हम लोग श्री गरगाचार्य जी महाराज की जो कृति है गरगाचार्य महाराज की जो वाणी है गरगाचार्य महाराज जी ने जो अपने शिष्य होते हुए भी ठाकुर जी की स्थिति गरगाचार्य महाराज कौन है वही श्री कृष्ण ही तो है अपनी स्तुति करे करावे आप ही आप मनुष्य के कुछ नहीं हाथ कर करतुम अकरतुम अन्यथा कर तुम, तुम थी ब्रह्म इसी बात को गुरु नानक देव जी ने कहा करे करावे आप ही आप मानुष के नहीं कुछ हाथ ब्यास जी महाराज भी वही है और गर्गाचार्य महाराज भी वही हैं राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्णम राधा स्वरूप रणी कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण हैं ये ठाकुर जी ही गर्गाचार्य बनकर के हम लोगों को गोलोक की महिमा गौ माता की महिमा और इष्ट देवी श्री राधा रानी की महिमा क्योंकि श्री राधा रानी ठाकुर जी की ही तो आत्मा है उनकी हम आनंद की अनुभूति करें जय जय श्री सथ, श्रीमते राय नम ओ नम परम हंसा चरण कमल जन्म भक्तनमस निवासा श्रीरामचंद्रा वागी वदने लक्ष्मी से वक्षसी यस्ते हृद संवि तम नृषिमह भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाख्यम परम धाम जगद्धाम नम सकलभुवनल्यलीलास्पाभ कमलिन वीथी गर्वसर्वंक प्रणमदभय प्रौढ़बाड़ादिताभ्यामी वह चेत कृष्ण पदाबु्या नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य नमो ब्रह्मसुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नमः बहुले संगे यकुतो भ क्षेम च सखे सख्ये वह यथा पुरा स वत्स शतक्रतूर्वज्रधर से यज्ञ भूयशया विषुपद स्थिताया सोष्चा पथे स्थिताया दवास्व नद प्रकुवतेसहेती नाम मंत्रेननावंदे तय वै विच्य पापकतेन कर्मण लोका नवानों पुंदर गवां फल चंद्रमसोति मंत्रिजुष्ट पठे तो यहासु गोष्ठ मध्ये नतस्य पापं न तर पापम न भय न शोक सहस्रनेतिलोक श्री बहुलाय नम श्रीसमंगा नम श्रीअकु तोभ नम श्रीक्षेमा नम श्रीसख्यासहाय नम श्रीसुरभ्यम गोभ्यो नम गोभ्य प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक पराशरपुंडीकुकशौनकियाक्मांगदारजुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्या कलुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावेभ्यो वैष्णवे नमो नमः भक्त भक्ति गुरु भगवत गुरचतुर्नाम वपुए अनेक वंद नमस्कृत्य नमस्कृत नरम चरोतम दीवी सरस्वती व्या तय मुदीर नवा महा मुन गरग देवर्षि नारद तथा श्रीगरगसंहिता कथया शुभा कथारंभे केचन पठनीयांगलिका श्लोका ग्रंथ अवश्यम पठनीया श्रीमद्गर्ग संहिताया श्लोका स्वंदती मसगण सच्यामलेन बपुषाघगण हरी उत्ंगलोलहरी कमल कृष्णानदी जयतीगृह लुठती कृष्णानदी जयती कृष्णगृह लुठती बंसी बंशीवट कल कंठमश कृष्ण पुलीनम किल बाुकाढ़ रमण रीपाटल मधुकंशुक सत्ियालुंबर क्रमुक दाक्ष लक्ष्मी कराब्ज परिलालित जानुदेशम क्रमुकक्षकत्थयुक्त लक्ष्मीकज पिलालितेश रंोरूपीतवसनमशोदराभिभ्रमरना सरस्त्रिरेखीधरम भ्रृगुपं मणिकौस्तुाढ़ीपुंडरीकलने मनंगली भ्रूमंडलस्मितुणावृत काम चापम विद्युटोलित रनकिटकोटिर्तंड मंडल विकुंडल मंडिताभ रंगद मणिकण पदमस्त श्रीराजहंस वरकंधरशोभवत्सारुचि श्री नव मेघनील पीतांबर करीक स्फुटबाहुदंडम वंशीधरमिलोलगुला गुड़ालाढ़्यं राधापतिमु चल कंदर्पकोटिघन मानसीवटे मलुकपीठे नटवर भज राधिशं आ रक्तरखचंद्रपादाब्जशोभा रक्त मंजीर नूपुर कटिकिंकणी का श्रीघंटिक शब्दयुक्ता तरुपुंज निकुंज मध्ये नीलांबर कनकश्मतटस्फुद् श्री भानुजा तटमुदति चंचलांग सूक्ष्मलगौरवर्ण रासेशरी भज मनोहर मंदाकंडल महांगदरत्नाटंकोरण महेन्द्र मनोहरा श्रीकंठ बाल सुमनो नवपंचदानींगुलीजराजपत्नी चूड़ा मणिद्युतिलस्फुदर्धचंद्रांवेयका लपन पत्र विचित्र पट्ट विचित्रीपूत्र मणिपट्टचल्विदानी ूर्जत्सह्रदल पद्मजस्वतादी व्रतिबरां तो समे कृष्ण गुंज वनरा वनजाल विलोकनाय धात मणिछत्रधरा गोप्यो नीचे तथा चमरचारु पतत्ता यं वही स्तुवती शिवधर्म सुशेष सिद्ध सिद्धिद गणेश सुरादी राधारकृ प्रकृत, प्रकृति भू विरजास्वराद्या वेदा भज्ती तमहम सततम नमः श्री श्री श्री श्री श्री नमः नमः नमः नमः भ्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूलव्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरव्यय नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरभ्य नमः नम नमः नम श्रीसुभ्य नम, नम श्री सुरव्य नम श्रीसुव्य नमः श्री नमः नम श्रीसुभ्य नम श्रीसुभ्य नम नमः नम त्रीसूरभ्य श्री श्री नमः नमः नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरव्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूलभ्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरव्य नमः श्री श्री नमः नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूलव्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूर नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरभ्य नमः श्री श्री श्री भ्य नमसूरव्यय श्री स््यय नमसूरभव्यय श्री श्रीसूरव्यीसूरभ्यय नम श्री नम श्रीसूरभ्यय श्री श्रीसूरभ्यय नम श्री नम श्रीसूरभ्यय श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः वृंदावन बिहारी श्री रमन बिहारी श्रीमद गोलोक बिहारी लाल की श्री नंद बिहारी लाल की अखिल गोवंश की श्री नंदीग्राम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री गो नवरात्रि महामहोत्सव की जय श्री सुरभ यज्ञ महामहोत्सव की जय समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय श्रीमदगर्ग संगीता की जय श्री महामुनि श्री गर्गाचार्य जी महाराज की देवर्षि श्री नारद जी महाराज की सब संतन की सब सब भक्तन की, की, विप्रन समस्त ब्रजवासीन की जय जय श्री राधे हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्रीहरि की आराध्या उपास्या पूज्या गो माता के चरणों में सादर अनंत प्रणाम निवेदित करते हुए ब्रह्मांड में विद्यमान समस्त गोवंश को वंदन करते हुए पूज्य श्री पथमेढ़ा महाराज जी श्री रमणरती महाराज जी श्री गोलोक धामबाले महाराज जी हमारे गुरु भाई स्वामी श्री श्रमणानंद जी महाराज श्री महंत मदन मोहनदास जी महाराज हमारे जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में उत्कल प्रदेश में गो उपासना और गो भक्ति की चेतना को जागृत करने वाले परम वंदनीय पूज्य श्री स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज श्री स्वामी शुद्धानंद जी महाराज श्री नाथ जी महाराज जो गोहाटी से आए हैं और संतराम मंदिर के नड़ियात के संतराम पीठ की परंपरा के परम पूज्य वंदनीय संत वृंद और हमारे अत्यंत स्नेही श्री बिहारी शरण जी जिनके जिनका मूल पूर्वजों का जन्म स्थान तो काशी ही है ये सरजू पारिण विप्र हैं तिवारी और पूर्वज जाकर लंदन लंदन में ना, लंदन में बस गए आप चौथी पीढ़ी में वहाँ हैं आपके चौथी पीढ़ी पहले जो पूर्वज थे वे काशी से वहाँ गए थे लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि विप्रत्व के संस्कार इतनी पीढ़ियों तक बने हुए हैं और आप वहाँ रहकर भी संस्कृत पढ़ रहे हैं शोध भी कर रहे हैं और हम तो अंग्रेजी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं आप गोमाता गोलोक और कुछ संस्कृत के श्लोक बोलते थे बस उतने कई रसास्वादन हम कर रहे थे और श्री रमणनीति महाराज जी की भावभंगिमा और जो आंग्ल भाषा के विशेषज्ञ हैं उनकी भावभंगिमा देखकर किंचित किंचित अनुमान कर रहे थे कि आप क्या कह रहे हैं और यहाँ आवश्यक भी है क्योंकि बहुत से लोग बाहर के ऐसे देशों से आए हैं जिनका यद्यपि हिंदी तो भगवत कृपा से अब सब जानते हैं लेकिन बहुत ऐसे नए लोग भी हैं महाराज जी का कहना था जिनका बहुत अच्छा अभ्यास नहीं है तो नित्य कथा में जो कुछ बात कही जाएगी उसकी सारांश को ये विश्व संपर्क भाषा आंग्ल भाषा में ये उसके सार को कहकर के सबको समझाएंगे एकदम नए जो लोग हैं उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए सभी पूज्य संत एवं श्री राधा कृष्ण बाल व्यासी जो इस संपूर्ण प्रकल्प में जहाँ कहीं कोई शोभा और सुंदरता दिखाई पड़ती है वो उन्हीं की उन्हीं का बुद्धि कौशल है रचना कौशल है उन्हीं का हम समझते हैं कि ये सामने एकदम मंच पर शुरू माता विराजमान हों, प्रधान आयोजिका के रूप में सवत्साह गोमाता विराजमान हों, और छत्र के नीचे विराजमान गोमाता की ऐसी शोभा हो रही है कि वे केवल इस कार्यक्रम की पुरोधा के रूप में ही नहीं विराजमान हैं लगता है अखिल ब्रह्मांड की अधिश्वरी के रूप में छत्र के नीचे विराजमान हो रही है यह हम लोगों का सौभाग्य है एक परम तपस्वी विद्वान संत भी पधारे हैं इस बार नंदगांव में जिनका जीवन अत्यंत एकांगी और अंतर्मुखी है श्रीमद वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक जिनके लिए चरितार्थ है ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपृछ वाल्मीकिनिपुंग ऐसे तपस्वाध्याय निरत हमारे परम वंदनीय आदरणीय श्री स्वामी त्रिभुवनदास महाराज वे भी कृपा करके पधारे हैं और अब हम इनके सामने प्रशंसा करेंगे तो इनको उस प्रशंसा में कष्ट होगा इसलिए हम अपने पूजनीयों को जिसमें संकोच हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए पर सही बात यह है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए प्रवचन शब्द का जो अर्थ है वो अध्यापन ही अर्थ है क्योंकि श्री महाभाष्यकार ने चतुर्कारेश विद्योपयुक्ता भवति आगम कालन स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन व्यवहार कालेनि ये विद्या के चार प्रकार बताए हैं आगम काल गुरुजनों के चरणों में बैठकर स्वाध्याय करना फिर पढ़ाना जो परंपरा काशी में जो श्री कार्शिणी गुरुकुल है वहाँ की ये परंपरा बहुत ही अच्छी लगी कि वहाँ सब विद्यार्थी एक दूसरे पढ़ते भी हैं और फिर पढ़ाते भी हैं प्रवचन आगम काल फिर स्वाध्याय काल फिर प्रवचन काल पढ़ाना और इसके बाद उसको व्यवहार में उसका अनुभव करना तो ये सबसे ऊंची बात है कि आप निरंतर स्वाध्याय और प्रवचन में लगे हुए हैं और हम समझते करीब करीब संपूर्ण भारतवर्ष में आपके पढ़ाए हुए लोग आपसे पढ़ते हैं सभी संप्रदायों के लोग पढ़ते हैं और श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है न्याय व्याकरण आदि तो पढ़ाते ही हैं भगवत कृपा से सभी दर्शनों को आप किसी भी दर्शन का छात्र हो सबको समान अधिकार से पढ़ाते हैं ये श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है तो ये कभी जाते आते नहीं हैं ऋषिकेश में गंगा किनारे रहते हैं बड़े बड़े अकिंचन और अपरिग्रह वृत्ति से आप निवास करते हैं तो ये भी कृपा करके पधारे हैं सभी पूज्यजनों के को हम सादर वंदन करते हैं श्री गर्ग संहिता का आरंभ करें पहले महात्म्य कहेंगे समय तो बहुत अधिक हो गया है और आज हमारे मन में गर्ग संहिता का एक पारायण श्री यमुना जी को हमने मूल सुनाया तो हमारे मन में था कि गर्ग संहिता के कुछ श्लोक ध्यान के बड़े सुंदर हैं अब रोज तो इतना बड़ा मंगलाचरण नहीं करेंगे एक दो श्लोकों में करेंगे लेकिन आज आरंभ था इसलिए बड़े प्यारे श्लोक हैं इनका हमने उच्चारण किया श्री सनातन धर्म की एक विशेषता है यह महात्म्य प्रधान है श्री गंगा जी का महात्म्य यमुना जी का महात्म ब्रजभूमि का महात्म्य काशी का महात्म्य प्रयाग का महात्म्य पीपल का महात्म्य बट का महात्म्य तुलसी का महात्म्य आंवले का महात्म एकादशी का महात्म्य रुद्राक्ष का महात्म्य ऊर्धपुंड का महात्म्य त्रिपुंड का महात्म्य भगवन नाम का महात्म्य ब्राह्मणों का महात्म्य कहाँ तक कहें हमारा और आपका भी महात्म्य है इसमें अब मानव शरीर की महिमा जो है वो हमारा आपका महात्मा ही तो है महात्म्य का पोषक और महात्म्य को निरूपित करने वाला यह पवित्र धर्म सनातन धर्म है और महात्म्य श्रवण कथन की कथन श्रवण की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि इसके श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी श्रद्धा के बिना विश्वास दृढ़ नहीं होगा और श्रद्धा विश्वास के अभाव में भगवत चरणारविंद में जैसी प्रीति हम सब की होनी चाहिए वैसी प्रीति नहीं होगी गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया बिनु विश्वास भगति नहीं ते ही विन राम राम कृपा विन सपने हूं जीवन अलह विश्राम और श्रद्धा विश्वास महात्म ज्ञान के बिना संभव नहीं है महात्म ज्ञान से ही श्रद्धा उत्पन्न होगी महात्म ज्ञान से ही विश्वास सुदृढ़ होगा इसलिए महात्म्य का बहुत वर्णन है महाराज जी के आशीर्वाद से महाभारत की कथा संपन्न हुई तो वहां महाराज जी आदि पर्व में व्यासी कह रहे हैं कि इतने विशाल ग्रंथ की रचना का प्रयोजन क्या है व्यासी कह रहे हैं कि गौ और ब्राह्मण इनके महात्म्य को संपूर्ण भूमंडल में प्रतिष्ठित करना यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है और वस्तुता महाभारत में गौ महात्म्य ब्राह्मणों का इतना महात्म्य वर्णित है कि क्या कहना महाराज वह सनातन धर्म की एक अपूर्व निधि है ठीक वैसी ही श्री कृष्ण की मधुराति मधुर लीलाएं श्रीमद गर्ग संहिता में है और गोलोक का बड़ा अद्भुत वर्णन है गो माताओं का वर्णन है और श्री ठाकुर जी के दिव्य रास का वर्णन तो इतने रासों का वर्णन गर्ग संहिता में है अलग अलग वनों में अलग अलग रास और गोपी गोपियों के जो अलग अलग यूथ हैं उन यूथों का बड़ा विलक्षण वर्णन है ऐसा समझें कि श्रीमद् भागवत तो अपूर्व रस है ही लेकिन जब हम श्रीमद् भागवत श्रवण के पश्चात जब श्रीमद् गर्ग संहिता का श्रवण करते हैं तो वह रस और अधिक वृद्धि को प्राप्त हो जाता है श्री कृष्ण की मधुराती मधुर लीलाओं के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है इस संगीता के मुख्य वक्ता भगवान शिव हैं और पार्वती जी इसकी श्रोता हैं एक बड़ी विलक्षणता है बड़े बड़े स्तोत्र चाहे आगम आदि ग्रंथों हों स्त्र हों अनेक उपासनाओं की पद्धतियाँ हो और सब में शिव पार्वती संवाद अवश्य प्राप्त हो जाए गोपाल सस् नाम को देख लीजिए शिव पार्वती संवाद भगवान शंकर आचार्य हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना तुम गोस्वामी जी कहते हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना वेदों ने कहा है आप त्रिभुवन के गुरु हैं तो गुरुजनों से ही तो ज्ञान मिलेगा भगवान शंकर इसके वक्ता हैं। शिव पार्वती संवाद में सम्मोहन तंत्र के अंतर्गत श्री गर्ग संगीता को कहा गया है महात्म्य का प्रथम अध्याय का हम स्मरण कर रहे हैं श्री गर्ग उष्णीना कृष्णदेवाना आचार्याय महात्मे श्रीमदगर्ग कवीशा तस्म नमो नमः श्री श्रीगर्ग जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं सौनक जी महाराज इसके वक्ता भी नैविशारण में गर्ग संहिता का प्रवचन भी सूत जी ही कर रहे हैं और अठासी हजार ऋषि श्रोताओं के रूप में श्रद्धावनत होकर विराजमान होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं सौनक जी ने प्रश्न किया कि भगवान हमने आपके मुखारबिंद से पुराणों का श्रवण किया महाभारत का भी श्रवण किया श्रेष्ठम श्रेष्ठम च महात्म्यम करणय सुखवर्धनम कानों को सुख बढ़ाने वाले महात्म्य का श्रवण किया अब आप कृपा पूर्वक श्री गर्ग मुनि ने जो श्री कृष्ण चरित्र का प्रणयन किया है उसको आप कृपा करके गर्ग संगीता का श्रवण करावे उसके महात्म्य का श्रवण करावे और उसके सार स्वरूप का श्रवण करावे अहो धन्या भागवती मुने गर्गस् संगीता राधा माधव महिमा बहुवर्णिता धन्य है भागवत की मंगलमयी कथा श्रीमदर्गसंहिता की मंगलमयी श्री गर्ग संगीता की श्री मंगलमयी कथा जो जिसमें श्री राधा माधव की महिमा का विशेष रूप में वर्णन किया गया है सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि हे शौनक जी गर्ग संहिता के महात्म्य का श्रवण हमने देवर्षि नारजी के मुखारबिंद से किया है ये सम्मोहन तंत्र में भगवती जगदम्बा पार्वती को भगवान शिव ने से सुनाया है कैलाश शिखर पर विराजमान जो भगवान शिव का सनातन वटवृक्ष है जिसके तटप में मूलप प्रांत में भगवती अलकनंदा प्रवाहित होती रहती हैं यहाँ भगवान शंकर निरंतर विराजमान रहते हैं एक दिन की बात है भगवान शंकर व्याघ्र चर्म पर समासीन थे अत्यंत प्रसन्न और शांत मुद्रा में विराजमान थे उस समय भगवती सर्वमंगला गिरिजा ने भगवान शंकर को प्रणाम किया सनकादिक सिद्ध भी उस समय वहाँ विराज रहे थे और प्रणाम पूर्वक पूछा पार्वती पार्वती जी ने कहा कि भगवान मैं देखती हूं कि आप निरंतर आंख बंद करके कुछ न कुछ ध्यान करते रहते हैं तो आप किसका ध्यान करते रहते हैं ये तो मुझे ज्ञात हो गया नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण का आप निरंतर ध्यान करते हैं और उनकी मधुराती मधुर लीलाओं का चिंतन करते हैं स्मरण करते हैं उन्हीं मधुर लीलाओं में रमण करते हैं और जब रमण करते करते अत्यंत आनंद विह्वल हो जाते हैं तो आपके श्री अंग में वह आनंद के लक्षण सुस्पष्ट प्रकट दिखाई पड़ते हैं तो भगवान मेरी प्रार्थना यह है ये संत मंडली भी विराजमान है और मैं भी आपकी किंकरी हूँ मेरे मन में भी अभिलाषा है जिस श्री राधा माधव की रसमई दिव्य लीलाओं का रस आप अंतर्मुख होकर भाव समाधि में निरंतर पान करते रहते हैं वह रस हम सबको भी सुलभ हो आप कृपा करके वर्णन करके सुनाएं। में यदेवं ध्यायसे ध्याय से नाथ तस्या चरित परम जन्मकर्म रहस्य कथिय माग्रता जन्मकर्म का रहस्य मेरे सामने कहिए पहले आपके ही मुखारविंद से मैं श्री गोपाल सहस्त्र का श्रवण कर चुकी हूं पार्वती जी कह रही है अब जिनका सहस्त्र मैं सुन चुकी हूं और जिस गोपाल सहस्त्र नाम का नित्यप्रति नियम पूर्वक पाठ करती हूं उन गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञान की बड़ी तीव्रक्षा उत्पन्न हो रही है उनकी महात्म उनके महात्म्य का श्रवण करने का सौभाग्य मिले और सुना जाता है कि वह महात्म्य श्री गर्ग संहिता में है तो आप कृपा करके श्री गर्ग संहिता में कहे गए श्री राधा माधव के दिव्य महात्म्य का उनकी लीलाओं का वर्णन करें भगवान शंकर ने कहा देवी तुम ठीक कहती हो महादेव उवाचो कथा गोपाल कृष्ण राधेश से महात्मन गर्गस् संहिता या मंगले गर्गसंहिता में वो कहा कही जाती हैं कथाएं पार्वती जी ने कहा देखिए ये उत्तम कोटि के जिज्ञासु श्रोता का लक्षण है हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे विज्ञ बनकर कथा नहीं सुननी चाहिए अज्ञ बनकर सुननी चाहिए इस भाव से कथा सुननी चाहिए कि आज के पहले सुने ही नहीं पहली बार सुन रहे और महाराज जी उदाहरण देते थे कि श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानीनाम अग्रगण्यम है संसार का कौन वक्ता हनुमान जी को कथा सुना सकता है साक्षात भुवन भास्कर भगवान सूर्य के अंत्यवासी हैं शिष्य हैं और इतने बड़े पंडित हैं इतने बड़े पंडित हैं कि श्रीमद वाल्मीकि के किसकंधा में स्वयं श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं ना ऋग्वेद विनीत ना यजुर्वेद धारिण है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का अध्ययन करने वाला भी इस प्रकार से नहीं बोल सकता शक्यम एवं प्रभातितुम प्रभाषितुम इस प्रकार सा इतना सुंदर नहीं बोल सकता लगता है नूनम व्याकरणम कृत्सनम अनेन बहुधाश्रुतम बहुव्याहरता नैन न किंचितप शब्दितम इतनी देर से लगातार बातचीत कर रहा है लेकिन उच्चारण में शब्दालंकार में अर्थालंकार में कहीं भी कोई त्रुटि नहीं आई आपने आपने बाग्मित्व से साक्षात भगवान को प्रभावित करने वाले हनुमान जी भला उन्हें कौन वक्ता कथा सुना सकेगा लेकिन श्री हनुमान जी कथा सुनते हैं तो अपनी विज्ञता को चिरोहित कर लेते हैं और एकदम मंगलाचरण हुआ नहीं कि सबसे पहले हनुमान जी आकर कथा में विराजमान हो जाते तो महाराज जी कहते हनुमान जी कथा सुनने की पद्धति सिखाते हैं ज्ञ होकर भी अज्ञ की तरह अत्यंत श्रद्धावनत तो होकर के कथा श्रवण करनी चाहिए तो ये उत्तम श्रोता का लक्षण है कि वह विज्ञ होते हुए भी और अति सामान्य की तरह वह कथा श्रवण करता है और उसकी नवीन नवीन चरित्रों के श्रवण की उत्सुकता निरंतर बनी रहती है उसकी श्रवण पिपासा कभी शांत नहीं होती है अपितु जितना वह कथा रस का पान करता है उतनी ही श्रवण पिपासा उसकी बढ़ती चली जाती है यह उत्तम श्रोता का लक्षण है और उत्तम श्रोता वक्ता के द्वारा कहे गए चरित्रों में कुछ ऐसी बातें होती हैं रहस्य होते हैं उनको वक्ता उस उन रहस्यों का वक्ता संगोपन कर लेता है किंतु उत्तम कोटि के जो श्रोता होते हैं उनकी दृष्टि उन्हीं रहस्यों पर रहती है वे तुरंत पूछ देंगे भगवान आप अभिनय क्षमा करें यदि आप कृपा करें तो ये थोड़ा बता दीजिए ऐसा कैसे हो गया है तो ये उत्तम श्रोता का लक्षण है भगवती पार्वती पराम्बा हैं। वे क्या नहीं जानती हैं है? साक्षात ब्रह्म विद्या ही तो हैं उनसे क्या अज्ञात है लेकिन हम सब जीवों के परम कल्याण के लिए वे प्रश्न कर रही हैं भगवती पार्वती पूछ रही है हे भगवान बहुत से पुराण हैं और संगीताएं भी अनेक हैं लेकिन सर्वान विहाय गर्ग से तम प्रशंस किंतु क्या कारण है आप गर्ग संगीता की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं उस गर्ग संगीता में भगवान की किस लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन है और ये गर्ग संगीता महर्षि गर्गाचार्य जी ने किसकी प्रेरणा से लिखी और इसके इसका पुण्य क्या है इसके श्रवण से किस अदृष्ट की सिद्धि होती है पुण्य की प्राप्ति होती है इसका फल क्या है जो इसके श्रवण से प्राप्त होता है और किस किसने पहले इसको कहा सुना वह भी कृपा करके आप हमें बताएं। सूत जी कहते हैं यश सुनकर के भगवान शंकर प्रसन्न हो गए लिखा है इति प्रिया वचन निशम्य प्रसन्नचि भगवान्मेशचार्यक प्रत्याक्य सदसी स्थित सह सदसी सभायानेक ऋषिगण वहां विराजमान है भगवान शंकर प्रसन्न चित्त होकर के मुस्कुराते हुए भगवान शंकर ने भगवती पार्वती की जिज्ञास का जिज्ञासाओं का समन करते हुए कथा का वर्णन आरंभ किया है देखिए वक्ता की बड़ी महिमा है भूविगृणं तिथे बुरी दाजना वल्वाचार्य जी ने भूरिदा जनाह में वो कहते हैं जनाह नहीं है अजनाह है अजनाह भूरिदा अजनाह बोले अजन